शिवपुराण वायव्य संहिता महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन देवता कहते हैं महर्षियों इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है वही पशुओं को पास से मुक्त करने वाला है उनके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है क्योंकि पशु अज्ञानी और पास अचेतन है प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं उन सब का कर्ता व पति ही है जब बात स्वयं समझ में आ जाती है किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इंतज तत्वों का निर्माण कैसे संभव है पशु पास और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष योनि से मुक्त होता है चर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त तो होते हैं पति या परमेश्वर ही व्यक्ताव्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले हैं भोक्ता भोग्य और प्रेरक ये तीन ही तत्व जानने योग्य हैं विज्ञ पुरुषों के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है शिष्ट के आरंभ में एक ही रुद्र देव विद्यमान रहते हैं दूसरा कोई नहीं होता वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संघार कर डालते हैं उनके सब और नेत्र हैं सब और मुख हैं सब ओर भुजाएं हैं और सब और चरण हैं यही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं श्रुति कहती है कि रुद्र रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ इनकी अंग कांति सूर्य के समान है ये प्रभु अज्ञांधकार से परे विराजमान है हैद्रो महर्षृ श्रुति वेदाहेत पुरुष महामृत धुव आदित्यवर्ण तमस परस्ता संसिम प्रभु इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है इनसे अत्यंत सुक्ष्म और इनसे अधिक महान भी कुछ नहीं है इनसे यह सारा जगत परिपूर्ण है इनके सब और हाथ पैर नेत्र मस्तक मुख और कान हैं ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं सबके स्वामी शासक शरणदाता और सुहिद हैं ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं ये सबको जानते हैं किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है इन्हें परम पुरुष कहते हैं ये अडू से भी अत्यंत अडू और महान से भी परम महान है ये अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं सर्वतः पाड़िपादो यम सर्वतोक्षिशिरो मुख सर्वत स्तुतिमाके सर्वेन्द्रियगुणांद्रिय विवर्जिताभुशान शरण श्रेन्चुर अ पश्यति अकर्णोपनोती ये न वेत्ता से आहू परुषं पर महतो रस्य एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं उनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फल का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है जो जो एको श्वादो प्रपस्यते जीवात्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है अथवा मोहित होकर शोक करता रहता है वह जब कभी भगवत कृपा से भक्त सेवित परम का, कारण रूप परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है छंद यज्ञ क्रतु तथा भूत वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को वह माया भी रचता है और माया से ही उसमें प्रविट होकर रहता है प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही वह माया भी है छंदांश्ञा क्रतो यदूतम भव्य में माया तो तो ये विश्व सृजतस्वेष्टो माया जा पर माया तो प्रकृति विद्या माइनम तो महेश्वर ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है जो सबके हृदय में विराजमान है उन्हें जानकर ही पुरुष में अमृत का अनुभव करता है ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गूढ़ भाव से स्थित है विनाशील जलवर्ग को ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है जो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं वे महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण है ये प्रतापी महेश्वर इस जगत में समष्टिभूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर इसका विस्तार करते हैं फिर अंत में संघार करके सबको अनेक से एक में परिणत कर देते हैं तथा पुनः काल में सबकी पूर्ववत रचना करके सब पर आधिपत्य करते हैं जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे तथा अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी दिव्यमान होता है उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप एवं सोलह कलाओं की रचना कर उन महादेव को जो जानते हैं वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं